अमृतवाणी समाधि अवस्था का मनोभाव 920. चिड़िया के घोंसले को यदि नष्ट कर दिया जाए तो वह उड़ती हुई आकाश का आश्रय लेती है इसी प्रकार यदि देह और जगत का बोध चला जाए तो जीवात्मा मानो परमात्मा रूपी आकाश में उड़ जाता है समाधि मग्न हो जाता है नौ जीव के मरे बिना शिव नहीं आता अर्थात जीवत्व के नष्ट हुए बिना शिवत्व प्राप्त नहीं होता फिर शिव के सौ बने से शिवा महा आनंद में उसके वक्षस्थल पर नृत्य नहीं करती है। अर्थात इस शिवत्व अभिमान का भी अतिक्रमण करने के बाद ही सर्वोच्च आनंद की अवस्था प्राप्त होती है 922 कपूर को जलाने पर कुछ भी नहीं बसता विचार का अंत हो जाने पर समाधि होती है उस समय मैं तुम जगत इन सब का चिन्ह नहीं रहता मन पर ब्रह्म में लीन हो जाता है 923 अहंकार के दूर हो जाने पर जीवत्व का नाश हो जाता है इस अवस्था में समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है जीव नहीं ब्रह्म ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है 924 किसी भक्त के यह कहने पर कि ईश्वर अवांगमनत गोचर है मन बुद्धि तथा वाणी के अगोचर है श्री रामकृष्ण ने कहा नहीं यद्यपि वे इस मन के गोचर नहीं है तथापि वे शुद्ध मन के गोचर हैं इस बुद्धि के गोचर नहीं हैं परंतु शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं कामनी कांचन की आसक्ति के दूर होते ही शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि का उदय होता है शुद्ध मन बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक ही है वे इस शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं क्या ऋषि मुनियों ने उनके दर्शन नहीं किए उन्होंने शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार किया था 925 सौ पच्चीस ईश्वर विषयाशक्त मन और बुद्धि के अगोचर हैं परंतु शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं कामनी कांचन के ही कारण मन अशुद्ध होता है जब तक भीतर अविद्या है तब तक मन और बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हो सकती वैसे तो मन और बुद्धि अलग अलग माने जाते हैं परंतु शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि एक है दोनों चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा है इसी चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा में चैतन्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता है